टॉक। शून्य की नाम नंबर फोर मेरे प्रिय आत्म मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है शायद यही कि जीवन से उसकी आत्म एकता उसकी एक कांता टूट गई है जीवन से हम कुछ दूर दूर खड़े हो गए जीवन और हमारे बीच कोई सेतु नहीं रहा कोई संबंध नहीं रहा माँ के पेट से बच्चे का जन्म होता है तब शरीर तो टूट जाता है माँ से अलग तब एक भेद एक प्रथकता की यात्रा शुरू होती है जो माँ के साथ संयुक्त और इकट्ठा था वो पृथक हो जाता है शायद उसी पृथकता से ये भ्रम पैदा होता है कि अलग हो अलग हो शरीर अलग हो गया इसलिए प्राण भी अलग हो गए होंगे शायद शरीर अलग हो गया इसलिए भीतर के जीवन में भी वेद पड़ गया होगा माँ के शरीर से बच्चे का शरीर अलग होता है लेकिन आत्मा एक और अपृथक है समस्त जीवन से वहाँ कोई भेद नहीं है वहाँ कोई भिन्नता नहीं है लेकिन उस अभेद का उस अद्वैत का हमें कोई अनुभव नहीं होता है कोई स्मरण नहीं होता कोई बोध नहीं होता है मनुष्य के जीवन में यही एक दुर्भाग्य है इस दुर्भाग्य को ही पार कर जाना साधक के लिए दूसरा चरण है पहले चरण में मैंने आपसे कहा ज्ञान मिथ्या है ज्ञान असत्य है सीखे हुए शब्द और सिद्धांत और शास्त्रों से ज्यादा नहीं अज्ञान इग्नोरेंस मनुष्य की वस्तु स्थिति है अज्ञान को जो स्वीकार कर लेता है और ये स्मरण से भर जाता है कि मैं नहीं जानता हूँ जीवन और उसके बीच की पहली दीवाल गिर जाती है लेकिन एक दूसरी दीवाल भी है उसके संबंध में ही आज सुबह मुझे आपसे बात करनी है वो भी गिर जानी चाहिए तो ही व्यक्ति परमात्मा के सत्य को अनुभव कर सकता है जो परमात्मा का सत्य है वही स्वयं का सत्य भी है उसे कोई जीवन कहे उसे कोई मोक्ष कहे उसे कोई ईश्वर कहे इससे कोई भी भेद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दूसरे दुर्भाग्य की दीवाल पहले दुर्भाग्य की दीवाल ज्ञान की दीवाल है दूसरे दुर्भाग्य की दीवाल क्या है जो भी जिया जा सकता है जो भी जाना जा सकता है उसके साथ एक हो जाना अनिवार्य है एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। कोई डेढ़ हजार वर्ष पहले चीन के एक सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वो राज्य की मोहर बनाना चाहता है मोहर पर एक बांग देता हुआ बोलता हुआ मुर्गा उसका चित्र बनाना चाहता है जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बना के ला सकेगा वो पुरस्कृत भी होगा राज्य का कला गुरु भी नियुक्त हो जाएगा और बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई है देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बना के राजधानी में उपस्थित हुए लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सुंदर है हजारों चित्र आए थे राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था सम्राट ने उसे बुलाया कि वो चुनाव करे कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है वही राज्य की मोहर बन जाएगा उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उस भवन के भीतर बंद हो गया सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है सभी चित्र गड़बड़ हैं। एक से एक सुंदर चित्र आए थे सम्राट स्वयं देख के दंग रह गया था लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा कोई भी चित्र योग्य नहीं राजा हैरान हुआ उसने कहा तुम्हारे मापदंड क्या है तुमने किस भांति जांचा की चित्र ठीक नहीं उसने कहा मापदंड एक ही हो सकता था और वो ये कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं फिक्र भी नहीं की चिंता भी नहीं की अगर वे मुर्गे जीवंत होते चित्रों में तो वो मुर्गा गाता या बाघ देता या भागता, या लड़ने को तैयार हो जाता लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की उसने चित्रों की तरफ देखा भी नहीं बस एक ही क्राइटेरियन एक ही मापदंड हो सकता था वो मैंने प्रयोग किया कोई भी चित्र मुर्गे स्वीकार नहीं करते हैं कि चित्र मुर्गों के हैं सम्राट ने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मुर्गों से परीक्षा करवाई जाएगी चित्रों की <Sapartcause> तो लेकिन उस बूढ़े कला ने कहा कि मुर्गों के सिवा कौन पहचान सकता है कि चित्र मुर्गे का है या नहीं राजा ने कहा फिर अब तुम ही चित्र बनाओ उस बूढ़े ने कहा बड़ी कठिन बात है इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है सम्राट ने कहा तुम इतने बड़े कलाकार मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे उस बूढ़े ने कहा मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाए लेकिन मुझे मुर्गा होना पड़ेगा उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन राजा ने कहा कुछ भी करो उस बूढ़े ने कहा कम से कम तीन वर्ष लग जाए पता नहीं मैं जीवित बचू या ना बचू उसे तीन वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वो बूढ़ा जंगल में चला गया छह महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ वो क्या कर रहा है लोग गए वो बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था एक वर्ष बीत गया फिर लोग भेजे गए पहली बार जब लोग गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वो उसके मित्र हैं और राजधानी से आए जब दोबारा वो लोग गए तो वो बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था उसमें भी नहीं की उनकी तरफ देखा भी नहीं वो मुर्गों के पास ही बैठा रहा। दो वर्ष बीत गए तीन वर्ष पूरे हो गए राजा ने लोग भेजे भेजेकार को बुला लाओ चित्र बन गया हो तो जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका वो मुर्गे जैसी आवाज कर रहा है वो मुर्गो के बीच बैठा हुआ मुर्गे उसके आस बैठे हुए वे उस बूढ़े को उठा के लाए राजधानी में पहुंचा दरबार में पहुंचा राजा ने कहा चित्र कहाँ है उसने मुर्गे की आवाज की राजा ने कहा पागल मुझे मुर्गा नहीं चाहिए मुझे मुर्गा का चित्र चाहिए तुम मुर्गे होके आ गए हो चित्र कहाँ है उस बूढ़े ने का चित्र तो अभी बन जाएगा सामान बुलाने में चित्र बना दो और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देख के मुर्गे डर गए और कमरे के बाहर भागे राजा ने कहा क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वो क्या होता है और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊ मुर्गे के साथ एक न हो जाऊ तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है उसकी आत्मा क्या है आत्मैक्य के बिना जीवन के साथ एक हुए बिना जीवन के प्राण को जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता जीवन का प्राण ही प्रभु है वही सत्य है जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके और जिसे हम जानते नहीं उसे हम जी भी कैसे सकते हैं इसीलिए तो हम सिर्फ नाम मात्र को जीवित मालूम होते हैं नाम मात्र को इसलिए तो हम मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति एक बार जीवन के स्वाद को चख लेगा उसके लिए मृत्यु बचती ही नहीं उसके लिए कोई मृत्यु नहीं रह जाती मृत्यु का भय इस बात की खबर है कि हमें जीवन का कोई भी पता नहीं है जीवन का पता होगा भी नहीं हमने जीवन के साथ कभी एकता एकतांता नहीं साधी कभी हम लय नहीं हुए ये कैसे टूट गई है लय ये संगीत हमारा विच्छिन्न कैसे हो गया जीवन के और हमारे बीच ये दरार ये खाई कैसे पैदा हो गई इसे समझ लेना जरूरी है तो शायद ये खाई इसी क्षण पूरी भी की जा सकती है ये खाई पैदा हो गई है मनुष्य जाति में आज तक मनुष्य को समझाने वाले कुछ ऐसे लोगों के कारण जिन्होंने जीवन की निंदा की है जीवन का विरोध किया है जीवन को आसार कहा है जीवन को दुख कहा है जीवन को छोड़ देने योग्य कहा है जीवन से मुक्त हो जाने के लिए कहा है जिन लोगों ने भी जिन शिक्षाओं ने भी जीवन की निंदा की है जीवन का कंडेमनेशन किया है उन शिक्षाओं ने ही मनुष्य और जीवन के बीच एक खाई खड़ी कर दी है जिसकी निंदा हो जिसका विरोध हो जो आसार हो व्यर्थ हो उसके साथ संबंधित होने का मार्ग कहां रह जाता है और हमने जीवन की सब बात निंदा की है शरीर की निंदा की है क्योंकि शरीर जीवन का प्रगट रूप है संसार की निंदा की है क्योंकि संसार परमात्मा का प्रगट रूप है पदार्थ की निंदा की है क्योंकि पदार्थ प्राण का प्रगट रूप है जो भी प्रगट है उस सब सबकी हमने निंदा की है और अप्रगट की प्रशंसा की है अप्रगट अप पर न मुठ्ठी बांधी जा सकती है न अप्रगट को छुआ जा सकता है न अप्रगट को देखा जा सकता है अदृश्य की तो केवल बातें की जा सकती हैं, दिखाई तो पड़ता है दृश्य अरूप की तो केवल चर्चा हो सकती है पकड़ में तो आता है रूप और रूप की आकार की दृश्य की निंदा की गई है स्वभावता अरूप की सिर्फ चर्चा रह गई हमारे हाथों में और स्मरण रहे कि रूप को जो जान ले वो अरूप से परिचित हो सकता है जो पदार्थ को जान ले वो अपदार्थ से परिचित हो सकता है जो शरीर को पहचान ले वो आत्मा से भी संबंधित हो सकता है लेकिन जो रूप का ही विरोध कर दे वो अरूप तक जाने की अपनी सीढ़ी ही तोड़ देता है इसका उसे कुछ पता ही नहीं लेकिन रूप की और आकार की और जीवन की पदार्थ की और शरीर की और संसार की इतनी निंदा की गई है इतना विरोध किया गया है इतनी घृणा जाहिर की गई है जिसका कोई हिसाब लगाना आज कठिन है खास जीवन की इतनी प्रशंसा की गई होती खास इतने लोगों ने जीवन के आनंद के गीत गाए होते खास इतने मुखों से इतनी वाणियों से जीवन की गरिमा और गौरव अभिव्यक्त हुआ होता है तो आज पृथ्वी दूसरी होती आज पृथ्वी धर्म से भरी होती आज जीवन आनंद से भरा होता आज जीवन एक संगीत बन गया होता लेकिन मनुष्य जाति के अब तक के शिक्षकों ने जीवन की निंदा की है विरोध किया है ये जो विरोध है ये जो जीवन की बुनियादी रूप से निंदा है कंडेमनेशन है उसने हमारे और जीवन के बीच अगर एक दीवाल खड़ी कर दी हो तो बिल्कुल स्वाभाविक है धर्म के विचार करते ही ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि जीवन व्यर्थ है जीवन छोड़ देना है जीवन से हट जाना है जीवन से मुक्त हो जाना है आवागमन से मुक्त हो जाना है धर्म का चिंतन ही कुछ मरणोन्मुखी कुछ सुसाइडल कुछ आत्महत्यावादी कुछ जीवन निषेध का बन गया है जीवन के आनंद में सम्मिलित होने का आमंत्रण नहीं मालूम होता धर्म जीवन पर आंख बंद कर लेने का जीवन से हट जाने का उदासीन हो जाने का निमंत्रण मालूम होता है और जब हम चित्त से उदासीन हो और चित्त से असार समझें और चित्त हमारा ये कहे कि सब व्यर्थ है और हम जन्मे ये हमारे पापों का कारण है और जिस दिन हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन हमारे जन्म का भी कोई कारण न रह जाएगा हम मोक्ष में उस जगह जहाँ कोई जन्म नहीं कोई मृत्यु नहीं जहा कोई देह नहीं जहाँ कोई इंद्रिया नहीं जहाँ कोई रूप नहीं उस अरूप में प्रविष्ट हो जाएंगे ये जो भाव दशा हो तो फिर जीवन की इस वृहत लीला से संबंधित नहीं हुआ जा सकता है ये बात सबसे पहले समझ लेने जैसी है कि मनुष्य को अधार्मिक बनाने वाले लोग वे लोग नहीं हैं जिन्होंने ईश्वर को इंकार किया है वे लोग भी नहीं जिन्होंने आत्मा को अस्वीकार किया है बल्कि वे लोग जिन्होंने रूप का खंडन किया है और निंदा की है और जीवन की प्रगट अभिव्यक्ति को असार कहा है एक स्मरण मुझे आता है एक मित्र एक सन्यासी, मेरे पास कुछ दिन मेहमान थे आते ही मेरे आस पास जो बड़ी बगिया थी जिसमें बहुत फूल थे आते ही उन्होंने फूलों को ऐसे देखा जैसे कोई शत्रु को देखता हो और उन्होंने मुझसे कहा आपको भी फूलों से प्रेम है आपको भी फूलों से कोई लगाव है मैं चुप रह गया क्योंकि जो फूलों को भी न समझ पा रहा हो वो फूलों की प्रशंसा में कहीं किसी बात को समझ पाएगा इसकी कोई आशा नहीं थी फिर रात हुई और एक मित्र कुछ गीत सुनाने आए थे तो मैं गीत सुनने बैठ गया उन सन्यासी ने कहा आपको गीतों से भी लगाव है गीतों से भी प्रेम है मैं फिर हंसा और चुप रह गया क्योंकि जो गीत ही न समझ पा रहा हो गीत की प्रशंसा में कही गई बात को समझ सकेगा इसकी कोई आशा नहीं फिर रात हम खाना खाने बैठे वे इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहा हो कोई एक जबरदस्ती कोई एक नेसेसरी इविल कोई एक आवश्यक बुराई है जो करनी पड़ रही है मजबूरी है कि भोजन खाना पड़ रहा है वैसे वे भोजन करने लगे है मैंने उनसे कहा आप ये क्या कर रहे हैं कहा मैं अस्वाद का व्रति हूँ अस्वाद का व्रत लिया हुआ है भोजन ऐसे करना है जिससे कोई मिट्टी खा रहा हो कोई स्वाद नहीं लेना है मैंने कहा ये तो मैं समझ गया था जब फूलों को देखकर आपके हृदय में जो भाव उठा जब गीत को सुनकर जो भाव उठा तभी मैं समझ गया था क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो फूल आंख का आहार है और गीत और संगीत कान का आहार है सब भोजन है जीवन चारों तरफ एक भोजन है एक आहार है आंख जब हरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आंख को भोजन मिल गया और कान जब वीणा को सुन के प्रफुल्लित हो उठते हैं तो उन्हें भी भोजन मिल गया 24 घंटे सभी इंद्रियों से आहार चल रहा है परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश पा रहा है परमात्मा के ये सभी प्रवेश आनंद से ग्रहित हो स्वागत से अनुग्रह से ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हों तो वैसे आदमी का संबंध जीवन से हो सकता है लेकिन जो इन सभी द्वारों पर घृणा का भाव लिए खड़ा हो विरोध शत्रुता लिए खड़ा हो जो कान इसलिए बंद कर लेता हो कि संगीत ना सुनाई पड़ जाए जो स्वाद का इसलिए शत्रु हो जाता हो जो आंख इसलिए बंद कर लेता हो आंख फोड़ लेने वाले लोग भी हुए हैं उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली इसके तो वो मालिक थे लेकिन उनके प्रभाव में सारे मनुष्य जाति की आंखें धुंधली हो गई हैं इसका उनको कोई हक नहीं था आंख फोड़ ली है लोगों ने कि कहीं रूप आकर्षित न कर ले जीवन जहां जहां से प्रवेश पा सकता है मनुष्य के भीतर वो सारे द्वार बंद कर लेने ऐसे बंद द्वारों वाला व्यक्ति अहंकार को तो उपलब्ध हो सकता है ब्रह्म भाव को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ये भाव से तो भर सकता है कि मैं कुछ हूं लेकिन जीवन क्या है इसका उसे कोई और छोर नहीं मिल सकता है जीवन को जानने की संभावना तो तभी है जब हमारा सारा व्यक्तित्व एक ओपनिंग एक द्वार बन जाए गीत के लिए हवाओं के लिए सौंदर्य के लिए संगीत के लिए स्वाद के लिए सुगंध के लिए सब तरफ हमारा जीवन एक द्वार बन जाए साधक मेरी दृष्टि में एक द्वार बन जाता है सब भांति से एक द्वार बन जाता है जीवन का जो छुद्रतम है वो भी उसे विराट का ही अंग प्रतीत होता है वो जो छोटे छोटे अणु है वो भी उसे ब्रह्मांड की प्रतीत होते हैं वो जो छोटा सा फूल खिल जाता है ये जो कोयल कहीं बोल रही अनजान ये सब उसके प्राणों के अंतरगीत बन जाते हैं, अंतरनाथ बन जाता है वो सब स्वीकार कर लेता है जीवन जो भी देता है सभी को अनुग्रह से स्वीकार कर लेता है भोजन करना भी उसे प्रार्थना के तुल्य है स्नान करना भी उसे पूजा की भांति है स्वास लेना भी उसे भगवान के लिए धन्यवाद है। जीवन से संबंध और आत्म के तभी हो सकता है जब जीवन के प्रति निंदा का भाव गिर जाए कल मैंने आपको ज्ञान छोड़ने को कहा आज मैं आपसे जीवन के प्रति निंदा के भाव को छोड़ने के लिए कहना चाहता हूँ लेकिन गहरे बहुत गहरे हमारे चित्र में कंडीशनिंग बहुत गहरे संस्कार बैठ गए हैं जीवन की हर चीज की निंदा के अगर आपको बुद्ध कहीं हंसते हुए मिल जाएं, तो आप बड़े चिंतित हो जाएंगे अगर महावीर आपको कहीं वीणा सुनते हुए मिल जाएं, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस नेवर लाफ्ड, जीसस कभी हंसे नहीं हम उदास संतों को देखने के ही आदि हो गए जीवन से जिन्होंने मृतक का भाव ले लिया जीवन के प्रति जो जीते जी मर जाने की कोशिश में लग गए हैं उनकी छाया मनुष्य के चित्त पर गहरी हो गई है बहुत अंधकारपूर्ण हो गई है हंसता हुआ संत हमारी कल्पना में भी नहीं आता हम बुरे आदमी को हंसता हुआ देख सकते हैं भले आदमी को नहीं भले आदमी के साथ हंसी का कोई संबंध नहीं जीवन के आनंद का कोई संबंध नहीं धार्मिक लोग वही हो सकते हैं जो किसी भांति रुग्ण हो उदास हो बीमार हो धार्मिक लोग वही हो सकते हैं जो जीवन के प्रति एक शत्रुता का भाव लेके किसी कोने में खड़े हो गए हों रंगों का स्वरों का सुगंधों का धार्मिक आदमी से क्या संबंध है लेकिन नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं ठीक धार्मिक व्यक्ति और ही तरह का व्यक्ति होगा तीन संतों के बाबत मैंने सुना है वे तिब्बत में हुए और तीन हंसते हुए संत ही उनका नाम था उनका कोई और नाम न ना था थ्री लाफिंग सेंट इस तरह ही वो जाने जाते हैं। वो जिस गांव में जाते हैं, उस गांव में हंसी की खुशी की एक लहर पहुंच जाती है वे हंसते है इतना हंसते है कि हंसना संक्रामक हो जाता है और धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता है। वे जिस चौराहे पे खड़े हो जाते वहाँ हंसी के फवारे छूट जाते हैं लोगों से पूछते हैं आपका कोई उपदेश नहीं है वो कहते एक ही हमारा उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव से स्वीकार कर लो जीवन को रोते हुए स्वीकार जो करेगा जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता वे लोगों से कहते कि रोते हुए आंसुओं से भरे हुए कोई आदमी प्रभु के मंदिर में न कभी प्रविष्ट हुआ है और न कभी हो सकेगा मुस्कुराहटें तो उसके मार्ग बन सकती हैं मुस्कुराहट के इंद्रधनुष तो उस तक पहुंचने के सेतु हो सकते लेकिन रोती हुई सूरतें नहीं एक ही हमारा संदेश है कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीखें। वे तीनों बूढ़े हो गए और गांव गांव भटकते रहे मुझे पता नहीं वैसे संत कहीं और भी हुए हों काश वैसे संत और कहीं भी होते तो ये दुनिया आज दूसरी होती फिर उन तीन में से वो तीनों बूढ़े हो गए और एक संत की मृत्यु हो गई जिस गांव में एक संत की मृत्यु हुई गांव के लोगों ने कहा अब तो रोएंगे वे जरूर अब तो दुखी होंगे आज तो हम उनकी आंखों में आंसू देख लेंगे गांव के लोग इकट्ठे हो गए झोपड़े के पास लेकिन वे दोनों हंसते हुए अपने मृतक साथी को लेकर बाहर निकले और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आओ और देखो कितना अद्भुत आदमी था ये लोगों ने देखा उसकी लाश पड़ी है लेकिन उसके ओट मुस्कुरा रहे वो जो आदमी मर गया है वो हंसते हुए ही मर गया और मरते वक्त कह गया अपने मित्रों को कि एक कृपा करना मुझे जब ले जाकर मेरी अर्थी को तुम जलती हुई लकड़ियों पर रखो तुम मेरे वस्त्र मत निकालना मुझे स्नान मत कराना तिब्बत में वैसा रिवाज आदमी मर जाए तो कपड़े निकालना स्नान कराना नए कपड़े पहनाना एक नई यात्रा पर कोई जाता है उसे नए कपड़े तो कम से कम पहना ही देने चाहिए लेकिन वो आदमी कह गया है कि नहीं मेरे कपड़े मत बदलना मुझे स्नान मत कराना इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पे चढ़ा देना फिर वो सारा गांव लेके संत की अर्थी को मरघट पहुंच गया है हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं चिता जल गई है अर्थी रख दी गई है जैसे ही आग लगी है शरीर जलना शुरू हुआ है अर्थी को चिता पर चढ़ा दिया गया है आग लग गई है लोग उदास खड़े हैं, हजारों की भीड़ है लेकिन फिर एकदम धीरे दीर धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगी लोग हंसने लगे हंसी फैलती चली गई हंसी बिल्कुल संक्रामक हो गई क्या हो गया था जैसे ही लाश में आग लगी लोगों को पता चला कि वो आदमी अपने कपड़ों के भीतर फटाके फुलझड़ी छिपा मर गया कपड़ों में उसने भीतर फटाके फुलझड़ी छिपा रखे लाश में आग लगी है फटाके फूटने लगे हैं फुलझड़ियां है, छूटने लगी हैं और लोग हंसने लगे और वो कहने लगे कि अद्भुत था वो आदमी वो मरा हंसता हुआ जिया हंसता हुआ और मरने के बाद भी लोग उसे हंसते ही बिदा दे इसका भी व्यवस्था इसका भी आयोजन करके उस गांव में लोगों को पता चला हंसते हुए जिया जा सकता हंसते हुए मरा जा सकता मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं रोते उदास लोगों को विदा कर दें धर्म उनसे बहुत पीड़ित हो चुका है मनुष्य के जीवन में मनुष्यता के ऊपर जो सबसे बड़े दुर्भाग्य गिरे वो रोते हुए लोगों का प्रभाव रोते हुए लोगों से हम पीड़ित रुगण और उदास लोगों से हम पीड़ित है जो लोग जीवन की खुशी को उपलब्ध नहीं कर पाते उनकी स्थिति वैसी ही है जिस उस लोमड़ी की आपने सुनी होगी जो अंगूरों के वृक्ष के नीचे पहुंच गई थी और लटके थे अंगूर पके हुए और वो छलांग लगाने लगी लेकिन वृक्ष था ऊंचा और लोमड़ी नहीं पहुंच सकी वहां तक तब तो वो वापस लौट पड़ी और रास्ते में कहती गई खट्टे अंगूर हैं, उन्हें पानी की भी क्या जरूरत है जीवन के आनंद को जीवन के फूलों को और जीवन के गीतों को जो उपलब्ध नहीं कर पाते वे कहते हैं जीवन खट्टा है अंगूर खट्टे हैं, जीवन बुरा है जीवन आसार है अपनी असफलता को वे जीवन की निंदा में छिपा लेते हैं और जिन्हें जीवन के ही अंगूर नहीं मिल पाए उन्हें परमात्मा के अंगूर मिल जाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है जीवन के रस से तो यह पता मिल सकता था कि परमात्मा कहां है लेकिन जीवन से विरस होकर तो उसका पता ठिकाना भी नहीं मिल सकेगा जीवन के भीतर जाकर तो खबर मिल सकती थी कि रास्ता कहां ले जाता है प्रभु तक कैसे जाएगा लेकिन जीवन को ही पीठ करके जो खड़े हो गए उनके लिए कोई रास्ता नहीं प्रभु कहीं भी है अगर तो जीवन के भीतर जीवन के विरोध में नहीं जीवन के विपरीत नहीं लेकिन अस्वस्थ रुग्ण हारे हुए लोग पराजित लोग अपने को दोष ना देकर जीवन को ही दोष दे देते हैं हारा हुआ आदमी हमेशा इसी कोशिश में होता है कि कोई बहाना मिल जाए खुद को दोष ना देना पड़े हारे हुए लोग स्मरण रखिए हारे हुए लोग अब तक धर्म में उत्सुक होते रहे हारे हुए लोगों की जमात धर्म के आसपास इकट्ठी हो गई है मंदिरों मस्जिदों में जाइए वहां हारे और पराजित लोग दिखाई पड़ेंगे आदमी जब मरने के करीब पहुंचने लगता है जब जीवन पर सारी उंगलियां छूट जाती है बूढ़ा होने लगता है लगता है जीवन अब गया तब गया तब तो वो मंदिर की यात्रा शुरू कर देता तो वो सोचता है मंदिर का वक्त आ गया जब जीवन का वक्त गुजर जाता है तब मंदिर का वक्त आता है अगर कहीं कोई मंदिर है तो जीवन के घनेपन में ये जो उदास ये जो निराश ये जो असफल लोगों का समूह है इसने धर्म को आक्रांत कर रखा है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस दूसरी चर्चा में अपने को उदास और रोते हुए लोगों से मुक्त कर लीजिए रुग्ण अस्वस्थ विक्षिप्त लोगों से मुक्त कर लीजिए अगर जीवन के अंगूर न मिलते हो तो खट्टे मत कहिए यही कहिए कि मेरी छलांग छोटी है छलांग बड़ी की जा सकती है साधक छलांग बड़ी करने का प्रयास करता है पलायनवादी एस्केपिस्ट कहता है अंगूर खट्टे हैं और लौट जाता है छलांग बड़ी करिए जीवन हाथ में न आता हो तो हाथ और बढ़ाइए आंखें न देख पाती हो तो आंखों को और खोलिए कान न सुन पाते हो तो कानों को और प्रशिक्षण दीजिए